श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी योगानंद वचनामृत के ग्रंथकार में प्रकाशित होने में योगानंद का कुछ हाथ था मास्टर महाशय उस समय छोटी सी पुस्तिका के रूप में वचनामृत का प्रकाशन करना चाहते थे योगानंद की इच्छा थी कि वह बड़े ग्रंथ के रूप में निकले इसलिए उन्होंने माता जी से कहकर सब ठीक कर लिया बाद में जब मास्टर महाशय माँ को प्रणाम करने आए तो माँ ने उन्हें उसे बड़े आकार में छपवाने का आदेश दिया मास्टर महाशय ने उस आदेश का पालन किया ठाकुर के संतानों में प्रत्येक की अपनी अपनी विशेषता रहने पर भी उन सभी में एक प्रकार की सर्वतोमुखी प्रतिभा थी जो यदाकदा व्यक्त होकर सभी को विस्मित कर देती थी योगानंद के शास्त्र चर्चा भी ऐसी ही एक विस्मयकर वस्तु थी माता जब बोझपाड़ा के मकान में रहती थी तब योगानंद गिरीश बाबू के मकान पर भक्तों को सांस लेकर नियमित रूप से शास्त्र पाठ आदि किया करते थे इसके अतिरिक्त स्वामी जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए जाने पर वे प्रायः विविध चर्चाओं में भाग लिया करते और अध्यक्षता भी करते थे स्वामी जी के साथ उनका संबंध बड़ा ही घनिष्ठ तथा स्नेहपूर्ण था इनका पारस्परिक स्वच्छंद व्यवहार तथा सहज वार्तालाप देख अपरिचित लोग इनके हृदय का भाव कुछ भी नहीं समझ पाते थे कई बार तो वे यही सोचते थे कि इनके बीच संभवतः कुछ मन मुटाव ही चल रहा है स्वामी जी के अमेरिका से लौट आने पर इस अभिनय ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था परंतु शीघ्र ही सबने इसका मर्म समझ लिया और उन्हें इन प्रेमपूर्ण बंधों में आनंद ही आने लगा इस प्रकार एक दिन बलराम बाबू के मकान पर स्वामी जी के साथ उनका तर्क आरंभ हुआ स्वामी जी द्वारा प्रयोजित तथा प्रारंभ की हुई कार्य प्रध पद्धति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए योगानंद बोले तुम्हारा यह सब कार्य विदेशी ढंग पर हो रहा है क्या ठाकुर का ऐसा ही उपदेश था स्वामी जी ने उत्तर दिया तूने कैसे जाना कि यह जा सब ठाकुर का भाव नहीं है अनंत भाव में ठाकुर को तुम लोग अपनी सीमा में बांध रखना चाहते हो मैं यह सीमा तोड़कर उनके भाव सारी पृथ्वी पर बिखेर दूंगा। वे और भी कहने लगे सेवा ही इस युग की साधना होगी क्योंकि प्राचीन मत के अनुसार ठीक ठीक साधना करने में समर्थ व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है और यह बात भी सत्य नहीं है कि सेवा करने पर साधना के लिए समय नहीं मिलता क्योंकि एक घंटे भी मन को ठीक ठीक स्थिर कर पाने पर ईश्वर प्राप्ति में देर नहीं लगती उस दिन का यह विवाद अधिक देर तक नहीं चला क्योंकि स्वामी जी को कार्यवश बाहर जाना पड़ा परंतु योगानंद का मत अपरिवर्तित रह जाने के कारण दो वर्ष बाद यह मतभेद एक अन्य घटना के माध्यम से पुनः व्यक्त हुआ उस दिन महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास से भी प्रियनाथ शास्त्री आए और स्वामी जी की विचारधारा कार्यप्रणाली तथा अन्य विषयों पर विचार विमर्श करने लगे वार्तालाप के अंत में शास्त्री जी ने कहा हम सभी विषयों में आपके साथ सहमत हैं केवल आपके इस अवतारवाद में हम लोग आपका समर्थन नहीं कर सकते स्वामी जी ने कहा मैं तो अवतार कहकर ठाकुर का प्रचार नहीं करता उसी समय देखा गया कि योगानंद के नेत्र आरक्त तो हो उठे हैं नरेंद्र क्या कहता है शास्त्री जी के जाते ही उन्होंने इस विषय में घोर आपत्ति प्रकट की और गुरु भाइयों में से किसी किसी ने उनका समर्थन भी किया उनका कहना था कि ठाकुर के कारण ही स्वामी जी बड़े हुए हैं अतः उनके अवतारत्व के बारे में संदेह व्यक्त करना अकृतज्ञता का द्योतक है इस पर स्वामी जी हंसते हुए बोले मैं यदि प्रचार न करता तो तुम्हारे ठाकुर को कौन पहचानता योगानंद भी दबने वाले न थे कहा वे न होते तो तुम बहुत हुआ तो डब्ल्यू बनर्जी जैसे कोई बड़े बैरिस्टर हो जाते धीरे धीरे चर्चा अधिकाधिक गंभीर होती गई परिणामतः तक स्वामी जी का हृदय आवेग से इतना पूर्ण हो गया कि वे आंसू न रोक सके एवं दूसरे कमरे में जाकर ध्यान मग्न हो गए कहना न होगा कि उस चर्चा का वहीं अंत हो गया उस समय गुरु भ्रातागण सदा सावधान रहा करते थे कि कहीं भाव का उच्छ्वास स्वामी जी के दुर्बल शरीर पर दुष्प्रभाव न डाले योगानंद भी इस बारे में सावधान थे अतः उस घटना की अचानक ऐसी अप्रत्याशित परिणति देख कर वे भी बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपना यह दुख दूसरों के सम्मुख व्यक्त भी किया इस प्रकार कभी कभी वार्तालाप के प्रसंग में मतभेद व्यक्त होने पर भी गुरु भाइयों के बीच प्रीत की ऐसी एक मिलन भूमि थी जहाँ सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाया करता था अतः इस घटना के बाद एक दिन जब स्वामी जी ने योगिन महाराज से कहा देख योगा तुम लोग क्या मुझे कार्य नहीं करने दोगे तुम लोग अवतार क्या कहते हो अवतार तो छोटी बात है ठाकुर तो वेद मूर्ति है मैं उन्हीं के आदेश से कार्य क्षेत्र में उतरा हूँ तो योगानंद अविलंब बोल उठे हम लोग तो सदैव से ही तुम्हारी बात मानते आए हैं तो भी न जाने बीच बीच में कैसा संशय आ जाता है ठाकुर को अन्य रूप में देखा है न